खरगोश ने समुद्र पार किया एक खरगोश रोज शाम को समुद्र के किनारे आता और घंटों एक चट्टान पर बैठकर कुछ सोचता रहता एक दिन एक शार्क समुद्र से उछलते हुए बाहर आई और खरगोश का आवाज दी अरे दोस्त तुम अकेले बैठकर क्या देखते रहते हो खरगोश बोला समुद्र के उस पार टीले को देखो कितना सुंदर है समुद्र पार करके मैं उस ओर जाना चाहता हूँ शार्क जोर जोर से हंसने लगी और बोली अरे बेवकूफ तैरना तो तुम्हें आता नहीं समुद्र कैसे पार करोगे खरगोश ने कहा मैं समुद्र पार करने का कोई तरीका ढूंढ लूंगा शार्क के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई अच्छा देखते हैं तुम कैसे पार करते एक दिन खरगोश को एक उपाय सूझा उसने शार्क से पूछा हम दोनों में से किसके पास ज्यादा दोस्त हैं तुम्हारे पास या मेरे पास शार्क ने उत्तर दिया अच्छा फिर अपने दोस्तों को एक पंक्ति में इस किनारे से उस टीले तक खड़ा करो मैं गिनकर देखना चाहता हूँ सब शार्क एक पंक्ति में खड़ी हो गई खरगोश एक शार्क से दूसरी की पीठ पर कूदता और गिनता गया एक दो तीन आखिर में वो टीले पर पहुंच गया वहां एक चट्टान पर कूद कर बोला कूद गया और बोला धन्यवाद में में की।, की चतुराई की सराहना भी की शार्क जब भी टीले के किनारे आती खरगोश को ढूंढने लगती पर खरगोश दिखाई नहीं देता कई महीने बीत गए एक दिन अचानक उसे वही खरगोश किनारे पर मिला वह एकदम गोल मटोल हो गया था शार्क खुशी से पानी में उछली उसने खरगोश को आवाज दी दोस्त क्या तुम वापस आना चाहते हो इस बार तुम मुझे मुर्ख नहीं बना सकते अच्छा होगा कि तुम समुद्र के किनारे किनारे घूम कर जाओ खरगोश ने बड़े आत्मविश्वास से कहा नहीं मैं फिर से समुद्र को पार करके दूसरे किनारे तक जाऊंगा।" खरगोश कई दिनों तक समुद्र के किनारे बैठा रहा और सोचता रहा एक दिन उसे एक नया उपाय सूझा जापान की लोक कथा पर आधारित